फिर भी मैत्रीकरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि यथार्थ वक्ता विद्वानों से मित्रता सदा ही करें जिससे वे उत्तम उपदेश से सबको सृष्टि विद्या के जानने वाले धर्मात्मा करके बहुत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी करें अब शत्रु निवारण के अनुकूल सेना की उन्नति के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो लोग उत्तम प्रकार शिक्षित श्रेष्ठ शत्रुओं को शीघ्र पराजय करने वाली सेना को सिद्ध करें जिनसे दूर स्थान में भी वर्तमान शत्रु लोग डरे दारिद्र्य और भय को दूर कर अपनी प्रजा को आनंद देकर दुष्टों का निरंतर नाश करें उनका आप सदा ही सत्कार करो अब सत्या चरणोत्तम विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक वा राजन जो जितेंद्रिय दुष्ट आचार के रोकने और सत्य के प्रचार करने वाले सत्य वाणी युक्त और बधिर के सदृश वर्तमान अज्ञ पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचर्य आदि उपदेश से अधिक अवस्था वाले करते हुए क्लेश और शत्रुओं के नाश करने वाले होवें वे ही अपने आत्मा के सदृश आदर करने योग्य होवें भावार्थ हे मनुष्यों जैसे जल से प्राण धारण अन्न आदि की उत्पत्ति और सुंदर और दीर्घ अवस्था होती है वैसे ही सत्य आचरण से संपूर्ण ऐश्वर्य विद्या और बहुत काल पर्यंत जीवन होता है जिससे निरंतर सत्य ही का आचरण करो भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर नियम से नित्य आचार सत्य यान्चा करके शीघ्र धार्मिक होते हैं वे भूमि और सूर्य सबकी कामना की पूर्ति कर सकते हैं फिर प्रशंसा परतत्व से पूर्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जैसे आप लोगों में धर्म युक्त नीति का स्थापन करें उनकी सेवा करके मित्र होकर संपूर्ण विद्याओं को जानिए इस सुक्त में प्रश्न उत्तर मैत्री शत्रुओं का निवारण सेना की उन्नति और सत्य आचरण की उत्तमता का वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 23वां सुक्त और दशम वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 24वें सुक्त का आरंभ है उस के प्रथम मंत्र में ब्रह्मचर्यवान के पुत्र की प्रशंसा करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को किए हुए का पुत्र और स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या से युक्त और प्रशंसित आचरण करने और सुख देने वाला होवे वही आपका और हम लोगों का राजा हो अब पूर्वोक्त विषय के अंतर्गत धनुर्वेद अध्ययन के फल को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तम चेष्टा युक्त विद्वानों की सेवा करने वाला उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त न्याय मार्ग का अनुगामी धनुर्वेद का जानने वाला चतुर और युद्ध में भय रहित होवे उसी को राजा करो भावारथ हे सेना के जनों जो भृत्ियों का रक्षक उत्साह युक्त और शूरवीर होवे उसका सत्कार करके और जो संग्राम को छोड़ के भागते हैं उनका नहीं सत्कार करके और अत्यंत दंड देकर विजय को प्राप्त होओ अब अधर्म त्याग से तथा अच्छे कर्म से प्रज्ञा और ऐश्वर्य वृद्धि विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ योगाभ्यास के बिना बुद्धि नहीं बढ़ती है और बुद्धि के बिना धन और आत्मा की सिद्धि नहीं होती है और विद्या पुरुषार्थ और न्याय के बिना प्रजा का पालन नहीं कर सकते अब योग्य आहार विहार विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मन उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्नों का पका करके रुचि पूर्वक भोजन करते हैं वे बल को प्राप्त होकर रोग रहित होने के योग्य होवें और ऐश्वर्य को प्राप्त हो के धर्म और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सेवा करें अब शत्रुजनों को जीतने के लिए राज्य प्रबंध को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ हे राजन जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त धर्म का सेवन और ऐश्वर्य की कामना करने तथा अधर्म को छोड़ने वाले संग्राम में परस्पर अपने जनों में मैत्री करते हुए विद्वान जन होवें वे ही आपको राजशासन में संस्थापन करने योग्य हैं भावार्थ जो राजपुरुष राज्य के लिए ऐश्वर्य को बल और सेना के लिए भोजन आदि सामग्रियों को धारण करे वे प्रीतिकारक सुखों को प्राप्त होवें अब शत्रुओं के विजय से राज्यादि पदार्थों के रक्षण विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रतिव्रता स्त्री संपूर्ण ऐश्वर्यों की उत्तम प्रकार रक्षा और उन्नति करके पति आदि को आनंद देती है वैसे ही विद्या और विनय युक्त राजा अपनी प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा और ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब सज्जनों की रक्षा करता है अब जेष्ठ कनिष्ठ के व्यवहार विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले अभिमान रहित बुद्धिमान हुए विद्या और शिक्षा से पूर्ण वाणी को करते हैं वे छोटों को पाल सकते हैं भावारथ कौन ऐश्वर्य को बढ़ा सके इस प्रश्न का जो सब प्रकार पुरुषार्थ युक्त उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से युक्त है यह उत्तर है क्योंकि जो आदि में ऐश्वर्य को प्राप्त होवे वही औरों को देने के योग्य होवे भावार्थ हे मनुष्यों यदि आप लोग धन की इच्छा करो तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से योग्य क्रिया को निरंतर करो इस सुक्त में ब्रह्मचर्य वाले के पुत्र की प्रशंसा अधर्म के त्याग से और उत्तम कर्म से बुद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि नियमित आहार विहार शत्रु का विजय और ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कहा गया इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 24वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 8 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में प्रश्नोत्तर विषय का आरंभ किया जाता है भावारथ जो विद्या और मित्रता की कामना करने वाला संपूर्ण जगत का प्रिय आचरण करता और सबका रक्षण करता हुआ अग्नि में होम आदि से प्रजा का हित करे वही जगत का हित चाहने वाला है यह उत्तर है अब राज कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जो मन कर्म और वचन से नम्र होता है जो किरणों के तुल्य प्रकाश स्वरूप व्यवहार युक्त जो जगदीश्वर के साथ मित्रता तथा सबके साथ भातृपन की रक्षा करता और जो विद्वानों के लिए हित करता है वही संपूर्ण इष्ट फल को प्राप्त होता है अब उत्तम मध्यम और निकृष्टों को कर्तव्य कर्म विषय का उपदेश अग्नि मंत्रों में दिया है भावार्थ जो विद्वानों के संघ को करते हैं वे सूर्य आदि के सदृश संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करा सकते हैं और जो नहीं कामना करने योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हैं वे कामनाओं की सिद्ध से युक्त होते हैं यह उत्तर है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो गृह में निवास के सदृश विद्या में निवास करे और ब्रह्मचर्य से खगोल आदि विद्या को प्राप्त होवे और मनुष्यों के लिए हित का उपदेश देवे वही उत्तम होता 100 वर्ष पर्यंत जीवता और सूर्य आदि को देखता हुआ सब सुखों को देवे भावारथ जो शत्रु रहित परमेश्वर की उपासना करने और सबके प्रिय साधने वाले जन होते हैं उनको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है और जैसे माता वा श्रेष्ठ गृह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का आचरण करता है वैसे ही सब सुखों को प्राप्त होकर निरंतर आनंदित होता है अब राजा अमात्य आदिकों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजपुरुष उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न का भोग तथा मित्र और बंधुओं के सदृश व्यवहार करके दुष्ट स्वभाव वालों का नाश करते वे दारिद्र्य और पराजय को नहीं प्राप्त होते हैं भावार्थ जो राजा धन आदि के लोभ से धनिकों के ऊपर प्रसन्न और दयिद्रों के प्रति अप्रसन्न नहीं होता है और जो दुष्टों को उत्तम प्रकार दंड देकर श्रेष्ठों की निरंतर रक्षा करता है नहीं इसका राज्य कभी खेद को प्राप्त होता है अब पक्षपात रहित आचरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जिसके राज्य में श्रेष्ठ मध्यस्थ और निकृष्ट अर्थात नीची श्रेणी में वर्तमान धर्मात्मा विद्वान और अद्विदान लोग अपने राज्य के प्रिय शत्रुओं के नाश करने वाले धन और स्वामी के भक्त हैं वहां सदा राज्य बढ़ता है ऐसा जानना चाहिए इस सुक्त में प्रश्न उत्तर राजा मध्यम निकृष्ट मनुष्यों के गुणों का वर्णन राजा के मंत्री के पक्षपात रहित रूप आचरण का उपदेश किया इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 25वां सूक्त और 14वां वर्ग